इसमें हम लोग तृतीय प्रकरण में अंतिम श्लोक देख रहे थे न कस्ि जायते उत्तमम सत्यम न जायते जीवह न जायते कोई भी जीव का जन्म नहीं होता है क्यों नहीं होता है कहते हैं संभवों से संभव समात कारण ये जीव का कोई कारण नहीं है ये जीव अनादि है नित्य पदार्थ भी है ये तो इसका कोई उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं है और ये तद सत्यम यही उत्तम सत्य है कि यत्र किंचि न जायते यत्र ब्रह्मणि ब्रह्म में कुछ पदार्थ का उत्पत्ति होती ही नहीं यही सत्य है अर्थात कोई चीज बनता नहीं तो ये सब जो दिखता है कहते हैं ये केवल हमारा संस्कार बन गया कि पदार्थ सब उत्पन्न होते हैं वास्तविक तो ये कोई भी पदार्थ ऐसे उत्पन्न नहीं होते हैं ये जैसे रज्जू में सर्प ऐसे ही है इसमें खाली सत्य बुद्धि हमने डाल दिए हैं पदार्थ दिखता है किंतु ये अन्य ग्रंथ उच्च ग्रंथों ग्रंथो में विचार करते हैं कि पदार्थ आपको पर्वत दिखता है किन्तु पर्वत तो में सत्यत्व दिखता है या? तो दूसरी दिखा इत्यादि ऐसे प्रश्न उठाते हैं पर्वत तो दिखता है किन्तु पर्वत में सत्यत्व तो ये दिखता है ये नहीं दिखता, दिखता है।, है ये केवल हम मान करके बैठे हैं तो पर्वत तो है ठीक है जैसे रज्जु सर्प है कहते हाँ सर्प है, है किन्तु सर्प में सत्यो तो दिखता है क्या कहा वो नहीं दिखता है तो जैसे वो नहीं दिखता है इसी प्रकार पर्वत में भी सत्यत्व नहीं है सत्यत्व हम यहाँ क्यों मान लेते हैं क्योंकि यहाँ प्रतिभिज्ञा होती है जो पर्वत कल देखे थे वही पर्वत आज देख रहे हैं तब तो प्रत्य के चलते हम सत्यो तो का आरोप करते हैं। कहते हैं जब तक वो रज्जु में दिखने वाला सर्प का बाध नहीं हुआ तब तक आप जितने बार देखेंगे उतने बार वो सर्प दिखेगा नहीं दिखेगा रज्जु का ज्ञान नहीं हुआ अब जब देखेंगे सर्प ही दिखता रहेगा किन्तु ये सर्प सत्य हो जाएगा क्या कहते नहीं है इसी प्रकार की बाद जब तक नहीं हुआ हमको ये दिखता है किन्तु ये सत्य होगा इसमें कोई प्रमाण नहीं है तो वेदांतिक लोग ये कहते हैं कि सत्य तो आपको कहाँ दिखता है व्यावहारिक सत्य दिखता है कहते हम व्यवहार करते हैं हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है कहते हैं वो कह सकते हैं जैसे स्वप्नों का पदार्थ भी प्रयोजन सिद्ध करते हैं तो स्वप्न में अगर हमको प्यास लगता है तो हम स्वप्नों का जल पान करने से ये स्वप्नों का प्यास ये बुझ जाता है तो जैसे स्वप्न में होता है ऐसे ये भी है द्वितीय श्लोक हम लोग देख रहे थे उसका द्वितीय पंक्ति टीका में श्लोकाक्षराणी व्याकर तुम भूमिका करोती पाठ संशोधन करना है श्लोकाक्षराणी व्याकर तुम भूमिका करोती भूमिका शब्द नहीं है टीका में श्लोकाक्षराणी व्याकर तुम भूमिका तो भाष्यकार भगवान पहले भूमिका करते हैं सर्वोपी भाष्य में सर्वोपी अयम मनोनिग्रह मृलोहादिवत म्रिल सृष्टि उपासना चाहता परमा स्वरूप प्रतिपत्ति उपाय न न परमार्थ सी सर्वोपी अयम भाष्यकार कह रहे कि जो यहाँ ग्रंथकार ने कहे क्या कहे कि ते निग्रहादि मन का निग्रह करना है क्योंकि मन का दृश्य है ये जगत मन नहीं है तो जगत नहीं है तो मनो निग्रह जितना हो जाएगा ये जगत का अस्तित्व तो उतना सब चला जाएगा और एक हो गया मनो निग्रह उपाय दूसरा है कि ये जो सृष्टि दिखता है तो मृत लोहादिस्ंग विस्फुलिंग आदि ये सब जो सृष्टि कहा गया तो वहाँ कहा गया था की उपाय सो बतारा नास्तिक कथन वो तो उपाय है अद्वैत आत्म तत्व का ज्ञान होने के लिए सृष्टि का कथन ये केवल उपाय ही है ये कोई सत्य नहीं है और उपासना चो उपासना कहा गया मंद मंद मध्यम दृष्टि के लिए उपासना उपासना से चित्त एकाग्र होता है तो ये सब जो उपासना इत्यादि उगता परमार्थ स्वरूप प्रतिपत्ति उपाय प्रति -पत्ति, प्रति पत्ति परमार्थ स्वरूप का प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ ज्ञान परमार्थ स्वरूप का ज्ञान का उपाय है ये ये कोई न परमार्थ सत्या ये परमार्थ सत है ये बात नहीं कहा गया उपाय सत है ऐसा कहीं नहीं कहा गया ये तो परमार्थ स्वरूप का प्रतिपत्ति ज्ञान के लिए उपाय है उपाय में सत्य तो बुद्धि करने के लिए कहीं नहीं कहा जाता में व्यावहारिक ना परमार्थ सत्यमेंथसत्यमित अंगीकृत सृष्टि ही प्रतिपत्ति उपायत्वेन एव इत्याह व्यावहारिक उपायना ये जस उपाय है भाष्य में जो तीन उपाय कह दिया गया मनो निग्रह मृलोहादि ये सब सृष्टि और उपासना कि जो तीन चीज कहा गया ये प्रकरण में उपायना पर सत्य अंगीकृत ये पर वास्तव है ये सब उपाय नहीं है इति ऐसे अंगीकार करके सृष्टि ही पार्थिक सत्य से प्रतिपत्ति उष्टि क्यों उगता क्यों कही गई है कहते हैं पार्थिक सत्य प्रतिपत्ति का उपाय परमार्थिक सत्य ब्रह्म उसका प्रतिपत्ति ज्ञान ज्ञान का उपाय तो सृष्टि उपाय कैसा है कहते तो हमको आज सृष्टि दिखती है ये जो सृष्टि दिखती है हम इसका कथन करते हैं कि कैसे आया ब्रह्म अगर अद्वितीय है उसमें सृष्टि कैसे आया ये हमको बताना पड़ता है कहते हैं नहीं तो ग्रहण नहीं होगा ये दिखता है और आप कहेंगे ये है नहीं आपको बताना पड़ेगा ये कैसे आया तो इसलिए कह दिया गया है टीका में यद उत्तम मनो नाम परमार्थत्व अद्वैत हानि अ खंडाकार हो जाने से थोड़ा अच्छा है पूर्व पक्ष ने कहा था कि मनो आदि ये अगर पारमार्थिक सत्य हो जाएगा तो अद्वैत का हानि हो जाएगा तो तत्र भाष्य में उत्तर देते हैं दक्षिण पार्श्व में न पारोमार्थ सत्या यही वाक्य का ये सब जो कहा गया ये कोई पारमार्थिक को वास्तव है, है इस दृष्टि से नहीं कहा गया तो ये सब उपाय है इसलिए ये और एक ग्रंथ है योग वासिष्ठ ये पढ़ सकते हैं कभी कभी सरल ग्रंथ है उसका हिंदी व्याख्या इत्यादि भी सब मिलता है तो उसमें तो इतना कहानी कहा है इतना कहानी अर्थात तो ये सब जो सृष्टि ऐसा ही है जैसे बच्चों को कहानी कहा जाता है उसमें एक कहानी पंचदशी में उदाहरण देते हैं तो तीन राजपुत्र थे उनके उनका धाई माँ कथा सुना रहा था वो तीन राजपुत्र गंधर्व नगर में रहते थे गंधर्व नगर क्या है आकाश में जो दिखता है बादलों के उपस्थिति से एक नगर जैसा दिखता है वो राजकुमार वहाँ रहते थे और वो कैसे है उसमें से तो एक का जन्म हुआ नहीं और बाकी दो कभी गर्भ में भी आए नहीं एक का जन्म नहीं हुआ दो गर्भ में आए नहीं राजपुत्र हाँ हाँ धाई माँ को कहते हैं वो कहानी को कहते चलती है तो आगे तो फिर एक दिन वो तीनों मिलकर के मृगया करने गए मृगया था शिकार खेलने गए ये बचे वो हाँ हाँ कहते हैं तो जैसे है ऐसे ये सब उपनिषद में जो सृष्टि का कथन हुआ है ये वो सब ऐसे ही है तो वशिष्ठ महर्षि ये बात कहते हैं ऐसा तुलना देते है अर्थात हम लोग जो सृष्टि में सत्य तो डालते हैं हमको कहाँ वो तुलना करते है वो अबोध बालक जैसा कहते हैं राम जी को ये कथा सुनाते हैं वहाँ तो अर्थात राम जी को कथा सुनाते हैं कहते हैं ये कथा जैसे है ये जगत सृष्टि ऐसे है क्यूँकी राम जी तीर्थ यात्रा करने के बाद उनको वैराग्य हुआ तो फिर ये जगत ये क्या है ये राजकार्य क्या है ये सब क्यों करना है उनको इस प्रकार के हो गया तब तो फिर दशरथ जी ने वशिष्ठ को बुलाया इसको क्या हुआ उनको पता नहीं चला तो वो फिर कहे कि इसको तो तीर्थ यात्रा का जो फल होना है वैराग्य वो वो है तीर्थ यात्रा का वास्तविक फल वैराग्य ये हम लोग आजकल चले जाएंगे मतलब हवाई हेलीकॉप्टर में चले जाएंगे उसमें तो पीड़ा नहीं होती है तीर्थ यात्रा का आवश्यकता है कि शारीरिक पीड़ा होनी चाहिए इस सारे शारीरिक कष्ट होने से हमारा पाप क्षालन होता है अर्थात तो हमारा दुख ये जो जितना प्रारब्ध है वो मतलब घटता है तो अगर दुख नहीं हुआ हम तीर्थ यात्रा कर लिए हमको कहीं भी कोई कष्ट नहीं हुआ तो इसलिए उसका स्मरण भी नहीं रहता है जो लोग सुबह जाकर के चार धाम ये करके हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं शाम तक तो आ जाते हैं उनको वो अर्थात एक हफ्ता भी याद नहीं रहेगा है <laughs> तो हेलीकॉप्टर नहीं तो किंतु जो लोग कष्ट करके जाते हैं चार चक्का में जाएंगे और जो लोग परिक्रमा करते हैं चार धाम का उनको सारे जीवन याद रहेगा तो यही जो याद रहता है अर्थात हम वहाँ गया था ये भगवान का दर्शन किया यही जो याद रहना है यही अर्थात आवश्यक चीज है और ये याद कब रहता है कहते हैं जो हम परिश्रम करके दुखो उपाय में जितने सारे मंदिर देखेंगे पूरा काल में बनाया गया था सब कहा बनाया गया था इनके बनाने वालों को कोई बुद्धि नहीं था सब शहर में नगर में बना देते चकाचक बना देते तो क्यों ऐसे जगह में सब बनाए हैं कष्ट करके ही ये जाना है तो अभी न सुखात लाभते सुगम शास्त्र में सब कहा जाता है आराम से कभी कुछ चीज की प्राप्ति नहीं होती है टीका में आगे पूर्व पक्ष कह रहे हैं तेम अपरमार्थत्व कथम अद्वैत प्रतिपत्तिरित पूर्वपक्ष दो विकल्प दिया था अगर ये परमार्थ सत्य हो जाएगा जो उपाय है अगर वो परमार्थ सत्य हो जाएगा तो अद्वैत नहीं रहेगा क्योंकि उपाय भी सत्य है उपेय और ब्रह्म भी सत्य है अद्वैत की हानि और ये सब उपाय अगर मिथ्या होगा मिथ्या उपाय से हमको नीलकंठ भगवान दर्शन करना है और हमको कोई रास्ता बता दिया कि हरिद्वार की तरफ तो उपाय मिथ्या कह दिया तो मिथ्या उपाय से कैसे प्राप्त हो जाएगा तो ये पूर्व पक्ष का शंका है क्योंकि पूर्व पक्ष उपाय उपेय दोनों को समान सत्ता वाला मान रहा है नीलकंठ भगवान व्यावहारिक सत्ता है उपाय जाने के लिए व्यावहारिक सत्ता है ये समान सत्ता में पूर्व पक्षी का प्रश्न है किन्तु यहाँ उत्तर तो भिन्न सत्ता है पारमार्थिक सत्ता एक है और उपाय तो व्यावहारिक सत्ता वाले है तो उपाय सब व्यावहारिक सत्य है पार्थिक सत्य नहीं है तेषा अपरमार्थत्व पूर्व पक्ष कह रहा है तेसा उपाय नाम अपरमार्थत्व अगर परमार्थ नहीं होगा कथम अद्वैत प्रतिपत्ति अद्वैतिक प्रतिपत्ति कैसे हो जाएगा इति इत्यपि न आगे टीका में व्यावहारिक सत्यानाम अपनी यहाँ व्यावहारिक के ऊपर पांच नंबर टिप्पणी है जो का मैं प्रथम पंक्ति में इसको काट दीजिए यहाँ ये नहीं है आगे आएगा बताएंगे व्यावहारिक सिद्धांति उत्तर देता है व्यावहारिक सत्यानाम अप्रमिति हेतु त्वस्य व्यावहारिक सत्य भी तत्प्रमिति तत्था पार्थिक पारमार्थिक का प्रमिति का हेतु है हे। जैसे प्रतिबिंबव उप पत्ते भाव प्रतिबिंब दर्पण में देखकर के हम बिंब में कपाल में तिलक करते हैं तो बिंब जो कपाल है वो तो व्यावहारिक सत्य है प्रतिबिंब जो दिखता है वो तो प्रातिभाषिक है तो मिथ्या के द्वारा भी सत्य पदार्थ का ज्ञान होता है आगे टीका में उपाय नाम व्यावहारिक सत्य ये व्यावहारिक के ऊपर पांच नंबर लिखिए उपायाना व्यावहारिक सत्यन पार्थिक सत्यम कि सूर्वपक्ष पूछ रहा है उपाय अगर व्यावहारिक सत्य है तो पारमार्थिक सत्य क्यों नहीं होगा सिद्धांत कहता है कि उपाय से व्यावहारिक सत्य पूर्वपक्ष कहता है कि पारमार्थिक सत्य क्यों नहीं होगा किम न सत्रह पांच नंबर टिप्पणी देखिए व्यावहारिक सत्य ये जो टीका में द्वितीय पंक्ति में है उपाय नाम व्यावहारिक सत्य त्वे न एव ये इसी के ऊपर टिप्पणी है उपाय परमार्थ संतो पूर्व कह रहा है उपाय जो है वो परमार्थ सत्य है क्यों व्यावहार काल अबाध्यवात ब्रह्मवत इस अनुमान है न पूर्व अनुमान कर रहा है जो उपाय है परमार्थ सत्य है क्यों कहते हैं व्यवहार काल में बात नहीं होता है जैसे ब्रह्म ब्रह्म व्यवहार काल में बाद नहीं होता है सत्य इसी प्रकार के ये पूर्व का अनुमान है उसी को टीका में दिया है थोड़ा टिप्पणी कार पूरा स्पष्ट कर दिया तत्र आह सिद्धांति वहां उत्तर देता है टीका में छह नंबर टिप्पणी है आह के ऊपर आह इति पाठ संशोधन करना है उक्त अनुमान से तो चाहिए उक्त अनुमानस्य अनादित्व उपाधि अभिप्रेत्य आह ये अनुमान में अनादित उपाधि है अनुमान पांच नव टिप्पणी में है देखिए अभी उपायः उपाय परमासत व्यवहार काल अबाध्यवाद ब्रह्मवतमें पक्ष क्या हो गया उपायः साध्य परमा सत्य और हेतु हो गया व्यवहार काल अबाध्यत्वम और ब्रह्म अभी दृष्टांत में और सिद्धांती उसमें उपाधि दिखाता है अनादित्व अनादित्व ये उपाधि हो गया तो उपाधि का लक्षण क्या है साध्य व्यापक सती साधन व्यापक साध्य व्यापकत्व कहाँ दिखाएंगे दृष्टांत में दृष्टांत हो गया ब्रह्म उसमें परमार्थ सत्य तुम है साध्य है और उसमें उपाधि भी रहना चाहिए उपाधि हो गया अनादित्व तो अनादित्व ब्रह्म में रहेगा तो रहने से साध्य हो गया परमार्थ सत्य और उपाधि हो गया अनाधित्व तो ब्रह्म में परमार्थ सत्य सत्यत्व भी है और तो है हो गया अभी साधन का अभ्यापक दिखाएंगे साधन हो गया उपाय कहा दिखाएंगे साधन व्यापकत्वम पक्ष में पक्ष क्या है उपाय उपाय में साधन व्यवहार कालो अबाध्यत्व ये जो उपाय है सब व्यावहारिक है तो व्यवहार काल अवाध्य होंगे ये वो व्यावहारिक है तो व्यवहार काल में बाध नहीं हो जाएगा और उसमें उपाधि अनादित्व ये साधन में अनादित्व है नहीं है तो यह सिद्धांत कहता है कि अनाधिव ही उपाधि हो गया तो ये इसलिए आपका अनुमान जो है वो सौपाधिक होने से सिद्ध ये दोष हुआ अच्छा आगे भाष्य में प्रथम पंक्ति में परमार्थ सत्यम तो न कचित जायते जीव कर्ता भोक्ता च न उत्पद्यते कचित प्रकार परमार्थ सत्य क्या है तो न कश्चित जायते जीव ये जीव कोई उत्पन्न नहीं होता है कहते मैं हूँ ये तो कहते कैसे मैं नहीं हूँ मैं उत्पन्न कैसे नहीं हुआ हूँ कहते मैं हूँ ये मैं का अनुभव ये खाली जीव नहीं है आप में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि दिखता है यही ही आपको जीव बना देता है यह आप भोक्ता ये अनादिकाल से नहीं है तो ये कहते हैं जो कर्तृत्व भोक्तृत्व यही आपको अनुभव होना यही सब आपका जीवत्व है तो ये सब कभी कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब कभी उत्पन्न नहीं होता है कर्तृत्व भोक्तृत्व अनुभव होता है तो अनुभव खाली होता है ये कुछ वास्तव पदार्थ नहीं है जैसे सर्प देखने से भय अनुभव होता है रजू में सर्प देखने से तो ये कोई वास्तव पदार्थ नहीं है केवलो मान लिया है मैं करता हूं मैं भोगता हूँ टीका में तदेव स्पष्टी यही जो जीव का उत्पत्ति नहीं होती है इसी को भाष्य में कहते हैं करता भोगता च न उत्पद्य केन चीत मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ ये कोई बनाता नहीं केवल संस्कार से चलता है टीका में स्वभाव तो अजत्व हेतु कर्तव्य स्वभावत अज अर्थात जो ये जीव है वो स्वभाव तो अज है इसको हेतु बनाना चाहिए अर्थात जीव स्वभाव तो अज है तत्र हेतुअतरम आह तत्र अर्थात जीव अर्थात स्वभाव तो अज है कर्तृत्व भोक्तृत्व इसमें कुछ है ही नहीं क्योंकि कर्तव भोक्तृत्व उत्पन्न स्वभाव तो, तो ना ना अजत्वम अजत्व जन्म नहीं है इसका जीव का कोई जन्म है ही नहीं कर्तृत्व बुक्तृत्व का अपने में आरोप कर लेता है जीव बन जाता है ये आरोप छूट जाता है जीव तो छूट गया भाष्य में अतः स्वभाव तो अजस् अत्मन संभव हा, कारण ना अतः स्वभाव तो अज ये वास्तविक अजन्म है अस्क आत्मन ये आत्मा एक है संभव संभव का अर्थ कहते हैं कारण संभवती अस्मत संभव ते तो हृदोरप भू धातु से अप, अप हो जाता है अपदान अर्थ में पंचमी संभवती अस्मत संभव कारण वटी टिप्पणी दे दिया संभवती अस्मत संभव अकर्तरी च कारके संज्ञाया अधिकरण में रीदोरप अप हो जाता है उतातु से तो कारण अर्थात तो कोई जीव का उत्पत्ति होने का कोई कारण ही नहीं है नीद्य ना नास्ती टीका में हेतुअतरमेव स्पष्टी जो इसका उत्पत्ति का कोई कारण ही नहीं है इसलिए अज ये हेतुअंतर अन्य हेतु इसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में यस्मान न विद्यते अ कारणम तस्मा न कचिज जायते जीव इति तत्त क्योंकि इसका कोई कारण है ही नहीं जीव का उत्पत्ति होने का कोई कारण ही नहीं है ये शरीर उत्पत्ति होगा इसका कारण है और इसमें कर्तवृत्व ये भी सब आरोप हो जाएगा इसका कारण है किंतु जीव का उत्पत्ति होने का कोई कारण नहीं है तो वास्तव ब्रह्म ही है वही परमात्मा है न कश्चित जायते जीवो इतिए इसी को कार्य कारण कहे कश्चित जीवो न जायते टीका में उत्तराध्याचे श्लोक का उत्तरार्ध उत्तरार्धत्तम सत्यम यहांते ब्रह्म में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता तो नहीं होता है ये परम सत्य है में, पूर्वेशु उपाय उत्यातम सत्यम पूर्वेश पहले जो सब उपाय कहा गया पूर्वेश टीका में पूर्वेशु ग्रंथेशुष ग्रंथेशु के ऊपर आठ नंबर टिप्पणी रहेगा पूर्वेशु ग्रंथेशु ग्रंथेशु के ऊपर आठ नंबर टिप्पणी है वहाँ अच्छा ना वो नहीं है ग्रंथेशु के ऊपर एंड टिप्पणी दिया है ना आठ नंबर ग्रंथेशु शेष के ऊपर वही आठ है अच्छा वो नहीं चाहिए उसको काट दीजिए फिर पूर्वेशु तो भाष्य में पूर्वेशु पूर्था पूर्वेशु ग्रन्थेशु, ग्रन्थेशु ग्रन्थेशु और था पूर्व सब कारिका में उपाय उपाय न उतान उपाय कहा गया मनो उपासना सृष्टि ये सब उपाय तो कहा गया उपाय तो सत्यानाम ये सब व्यावहारिक सत्य सत्यानाम सत्या अर्थात व्यावहारिक सत्य है तो सत प्रतिपति का उपाय होने से उसको भी सत कह दिया गया वो सब सतों का बीच में उत्तम सत्यम ये उत्तम सत्य है यत्य स्वरूपे ब्रह्मणी अणुमात्र किंचित न जायते जो सत्य स्वरूप ब्रह्म में अणुमात्र कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है ये वास्तव सत्य है जो सब उत्पन्न हुआ देखता है कहते हैं वो सब केवल हम मानते हैं सत्य तो बुद्धि धीरे धीरे हटाना है टीका में इति शब्दों अद्वैत प्रकरण परिसम्तिम दियोत जो भगवान भाष्यकर अंतिम शब्द कहे किंचित न जायते इती। इती ये प्रकरण पूरा हो गया अद्वैत प्रकरण पूरा ये श्लोक उच्चारण करिए अड़तालीस श्री गौड़ोपाध्यिकिकायां अद्वैताख्यम तृतीय प्रकरण ओम तत्सत गोविंद श्री श्रीगोविंद्यपादिष्य परमहंसपरिप्राजकाचार्य शत गौड़पादीय भाष्ये आगम शास्त्र विवरणे अद्वैताख्यम तृतीय प्रकरण समाप्तम् श्री समाप्त परमहंसपरप्राजकाचार्य शिष्य भगवत आनंद जान विरचिता बास्य टीकायाम और द्वैताख्यम तृतीयम प्रकरण समाप्तम ये तृतीय प्रकरण पूरा था तो जी जो भगवत आनंद भगवत आनंद ज्ञान है ये जो आनंद गिरी जी हम लोग कहते हैं उनको शायद नाम आनंद ज्ञान ऐसे था क्या पूछ रहे हैं शुद्धानंद उनका गुरु जी का नाम शुद्धानंद पूज्य पाद शिष्य भगवत आनंद ज्ञान आनंद ज्ञान आनंद गिरिजी उनका गुरुजी थे गुरु जी थे गुरु तो दिली दिली नहीं है थे शुद्धानंद जी है ऐसा तो कोई ये नहीं है उसे हम ये लोग कुछ लिखते नहीं थे ना बहुत कम लोगों के बारे में कुछ पता है आजकल जैसे बहुत लिख देते हैं सब ऐसा नहीं आनंद गिरी जी संभव विद्यारण महाराज जी का समसामयिकाल हाँ तो विद्यारण जी तेरह सौ चौदह सौ का आनंद जी आनंद गिरी जी कहीं कहीं शंकरानंदी दीपिका का उदाहरण दिए हैं तो दीपिका लिखते हैं तो शंकरानंदी दीपिका संक्रांत सरस्वती जो कि इनका गुरु जी थे विद्या गुरु थे विद्यारायण स्वामी जी का उनका उपनिषद के ऊपर अलग भाष्य भाशे है भाष्यकार भगवान का भाष्य छोड़ के उनका एक संक्षिप्त भाष्य है तो उसका कहीं कहीं उदाहरण दिए हैं आनंद गिरी जी तो इसलिए लगता है कि संक्रांत दीपिका का उदाहरण देते हैं अर्थात तो उनका परवर्ती काल में होंगे आनंद गिरी जी का एक ना ना उनका गुरुजी है गुरु जी है न उनका गुरु है उनका गुरुजी है आगे अथ रात शांत्याख्यम चतुर्थ प्रकरणम टीका में आद्यंत मध्य मंगला हा प्रचारिनो प्रचारिणो इति अभिप्रेत्य आदि अंत मध्य में अगर मंगलाचरण है तो ग्रंथ प्रचारिणो भवंती ये ग्रंथ प्रचार को प्राप्त करते हैं इसमें महाभाष्य प्रमाण है तो ये मंगलादीनी मंगल मध्या मंगलांता ग्रंथ प्रथंते तो ये मतलब ये प्रथमते प्रथमते विस्तार प्राप्व अध्येता मंगलयुक्ता यथाश्यु उसको अध्ययन करने वाले भी मंगल को प्राप्त करते हैं आयुष्मषाणी वीरपुरषकाणी चलती ऐसे पूरा वाक्य है महाभाष्य का भगवान पतंजलि कांगला तो ग्रंथ बहुव्रीहत येषु ग्रंथेश मध्यमंगला प्रचारिणो ब उसका विस्तार होता है अर्थात आदृत तो होता है सभी लोग आदर करते हैं इति अभिप्रेत्य आदौ ओंकारोच्चारणब अन्ते परदेवता प्रणाम बन मध्यपी परदेवता रूपम उपदेषारम प्रणमति इसको मन में रख करके आदो ओंकार उच्चारण ये मंगलाचरण है बदन कह करके अन, बद अंते प्रणाम अंतिम में भी परदेवता प्रणाम करेंगे ग्रंथकार भी करेंगे और मध्यपी पर देवता रूपम उपदेषारम प्रणमति मध्य में भी परदेवता रूप जो गुरु है उपदेष्टा है उनको प्रणाम करते हैं गुरुपाद भगवान यहाँ कार्य है उनका गुरु है सुखदेव जी तो उनको प्रणाम करते हैं कहते हैं तो परदेवता रूप गुरु ही ईश्वर गुरु रात मूर्ति भेद विभाग ने केवल मूर्ति का भेद है वास्तविक गुरु तत्व तो, तो, तो वही ब्रह्म तत्व तो तो है जब तक हम नहीं समझते हैं गुरु तत्व ब्रह्म तत्व है तब तक हम शरीर इत्यादि में उसका आरोप करके पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं ताकि ये जिसको हम गुरु समझते हैं शरीर वो मिथ्या है तो होने पर भी जैसे अभी कहा गया मिथ्या ये सत्य प्राप्ति का उपाय है इसलिए शरीरधारी जो गुरु है वो जो परतत्व है ब्रह्म तत्व जो वास्तव गुरु तत्व है उसका प्राप्ति का उपाय है इसलिए गुरु को प्रणाम करते हैं ज्ञानना काशकल धर्मा योगगनोपमान जेया भिन्न संबुद्धस्बदर जेयान ज्ञान योग गगनोपम्मा धर्म संबुद्धस्म द्विपदाबर वंदे जेयिन्न ज्ञानन ज्ञेय हो गया ब्रह्म आत्मस्वरूप उससे अभिन्न जो ज्ञान है अर्थात सच्चित अनद जो ज्ञान है ज्ञाने न और वो ज्ञान कैसा है आकाशकल आकाश जैसा है आकाशकल्पून अर्थ में कल्प प्रत्य व्यवहार होता है आकाश से थोड़ा कम है ये ब्रह्म आकाश से कम है अर्थात कहते हैं आकाश से कुछ गुण है आकाश में जड़त्व है आकाश में शब्द गुण है तो आकाश में उत्पत्ति मत्व है ये सृष्टि का आदि में तो ये आकाश में थोड़ा है गुण किंतु ये गुण ब्रह्म में भी नहीं है इसलिए आकाश आकाशकल्प ऐसा कहते हैं आकाश जैसा है थोड़ा कम है आकाश से आकाश आकाशकल्पे नो गगनोपमान धर्मान संबुद्ध ज्ञेय अभिन्न आत्मस्वरूप अभिन्न जो ज्ञान है जो आकाश कल्प है उसी प्रकार के अर्थात तो स्वरूपत्व यर्थात तो गुरु गगनोपमान धर्मान सम्बुध गगनोपमान अर्थात धर्मान धर्मान का जीवान बाकी सब जीवों को भी व्यापक तत्व तो जो मान रहा है अर्थात जो गुरु है जो ब्रह्मज्ञानी है वो बाकी सब जीव भी ब्रह्म ही है ऐसा ही वो मान रहे हैं जब आत्म तत्व तो जिसको अनुभव हो जाता है वो जानता है कि सभी वही एक ही आत्म तत्व तो है सब में नाना ये शरीर मनोबुद्धि इत्यादि केवल कल्पित है कल्पितों के कल्पिता। कल्पिता बीच में सब व्यवहार होता है तम दीपदाम वरम बंदे वो दीपदाम वरम वरम श्रेष्ठम दीपदाम दो पाऊँ वाले दो पाव वालों के बीच में वो श्रेष्ठ है ऐसे दीपदाम वरम उनको प्रणाम करते हैं गुरुदेव सुखदेव हो सकते हैं तो अथवा व्याजी हो सकते हैं कोई टीका में पूर्वोत्तर प्रकरण संबंध सिद्ध पूर्व प्रकरण त्रये वृत्तम अर्थम क्रमाद अनुद्रवती पूर्व और उत्तर प्रकरण का संबंध कहने के लिए पूर्व में तीन प्रकरण चला गया उत्तर में अभी चतुर्थ और लात शांति प्रकरण आ रहा है पूर्व तीन प्रकरण में जो कहा गया उसको कह के उत्तर प्रकरण के साथ संबंध कहेंगे इसलिए पहले पूर्व प्रकरणों का सब क्या उसमें सार है उसको कहते हैं भाष्यकाल ओंकार निर्णयद्वारमत प्रतिवैत बाह्य विषय भेद अन्ते कृत के बाद विराम जाएगा, अन्ते के बाद ओंकार निर्णय द्वारेण आगमत प्रतिज्ञात प्रथम प्रकरण था आगम प्रकरण उसमें ओंकार का निर्णय हुआ ओंकार का तीन ये मात्रा हो गया तो उ म इसका निर्णय हुआ यही आत्मा का तीन पाद जागर स्वप्न सुश्रुद्धि अथवा विश्व तयस और ओंकार का जो चतुर्थ मात्रा है उसको मात्रा कहते हैं तो वो हो गया आत्मा का जो चतुर्थ पाद तूर्य पाद चतुर्थ अर्थात पहले तीन का दृष्टि से चतुर्थ वास्तविक यही एकमात्र सत्य है जैसे एक रज्जु में देखने वाला दिखने वाला माला सर्फ दंड धारा मतलब जल जलधारा माला जल जलधारा ये तीन है और एक चतुर्थ है रज्जु जिस प्रकार कहते है इसी प्रकार वास्तविक आत्म तत्व तो तो यही सत्य है ये प्रथम आगम प्रकरण में प्रतिज्ञा किया गया अद्वैत्य अद्वैत का प्रतिज्ञा हुआ आगम के आधार पर आगे बाह्य विषय भेद वैतथ्या सिद्धस्य द्वितीय प्रकरण था वैतथ्य प्रकरण वैतथ्य प्रकरण में बाहर में जो जागरित तो अवस्था में पदार्थ दिखते हैं वो सब स्वप्न के जैसा मिथ्या है ऐसे तर्क से सिद्ध किया गया द्वितीय प्रकरण में पुनर्द्वैत ये द्वितीय प्रकरण में सिद्ध हुआ बाह्य पदार्थ मिथ्या है मिथ्या होने से आत्मतत्व तो ही सत्य है और तृतीय प्रकरण में अद्वैते शास्त्र युक्ति भ्याम साक्षात निर्धारित तो बाह्य पदार्थ मिथ्या हुआ इसलिए आत्मतत्व तत्व सत्य है ये द्वितीय प्रकरण में कहा गया तो ये तर्क से कहने पर भी किंतु नाना संदेह मन में उठता है शंका उठता है जितने सारे साधक शंका हो सकता है वो सारे शंका का उद्भावन करके तृतीय अद्वैत प्रकरण में निराकरण किया निरा गया निराकरण करके साक्षात निर्धारित आत्मतत्व साक्षात निर्धारित विशेष हो गया ऊपर में जो है प्रतिज्ञात अद्वैत्य इसी ये साक्षात निर्धारित हुआ तृतीय प्रकरण में और अंतिम में कहा दिया गया ए तत्तम सत्यम य इति इतिपसार करते ये उपसहार भी कर दिया गया अंत अंत में ये कर दिया गया आगे टीका में अद्वैत अद्वैत उपलक्षित तृतीय प्रकरण उच्यते जो भाष्य का द्वितीय पंक्ति में कहा गया ना आरंभ में पुनर्दे अद्वैत का अर्थ जो पूर्व प्रकरण गया अद्वैत प्रकरण अद्वैत उपलक्षित तृतीय प्रकरण आगे ठीक है मैं चतुर्थ उपयुक्तम उपयुक्तम अर्थांतरम अनुभदती अभी चतुर्थ प्रकरण आगे आलात शांति प्रकरण उसका अवतारण करने के लिए उपयुक्तम अर्थांतरम जो उपयुक्त है जो आवश्यक है उसको अभी कहते हैं भाष्यकार भाष्य में तस्ये तस्या तस्त अद्वैतर्शन से प्रतिपक्ष भूता दैतीनो वैनाशिकाच तोन रागद्वादी क्लेस्पनि सूचितम् सूचित तस्तः आगमें जो प्रथम द्वितीय तृतीय प्रकरण में निश्चय किया गया है आग्मा आगम का जो तात्पर्य है क्या है अद्वैत दर्शन से अद्वैत दर्शन है ये आगम का तात्पर्य है उसका प्रतिपक्षी भूता प्रतिपक्ष भूता प्रतिपक्ष भूता विरोधी कौन है कहते द्वैत अद्वैत का विरोधी द्वैत ये तो द्वैत हो गए जितने द्वैत दर्शन ये आस्तिक दर्शन छह होते हैं तो ये सांख्य वैशेषिक सांख्य योग वैशेषिक न्याय पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा उत्तर मीमांसा है वेदांत दर्शन इसको छोड़कर के पांच द्वैत दर्शन है वो सब आस्तिक दर्शन आस्तिक दर्शन अर्थात वेद प्रमाण है वो लोग भी मानते हैं किंतु द्वैत को प्रमाण करते हैं ये हो गए जितने सारे द्वैती और वैनाशिकाश वैनाशिक अर्थात विनाशम इच्छन वैनाशिक बौद्ध जैन इत्यादि जिसको ये सब वेद को स्वीकार नहीं करते नास्तिका कहा जाता है नास्तिका वेद निंद का वैनाशिका चेषा च अन्या विरोधात राग द्वेशादि क्लेस्पद दर्शनम वो सब में परस्पर विरोध है अर्थात जो ये संख्या लोग जैसा कहते हैं योग वाले उसे थोड़ा अलग हो जाएंगे न्यायिक लोग जैसा कहेंगे वैश्विक लोग उससे थोड़ा अलग हो जाएंगे नया वैशेषिक मिल करके जैसा कहेंगे सांख्य योग उससे अलग हो जाएंगे मीमांसक ये सबसे और अलग कहेंगे सबका ये जीव का स्वरूप ईश्वर का स्वरूप जगत का स्थिति ये सबके लेकर के लिए करके सभी में मतभेद है तो होने से क्लेशास्पदम ये सब क्लेश कास्पद है विरोध अगर होगा तो चित्त में खिन्नता आएगी ये ऐसे कहते हैं वो ऐसे कहते हैं इसमें क्या ठीक है तो इस प्रकार की खिन्नता आएगा एक महात्मा पहले यहाँ थे फिर यहाँ छोड़कर के जाकर के बहुत परिक्रमा की है तो परिक्रमा करके जब अंतिम में आए यहाँ दो साल के बाद तो हम पूछा कि भाई क्या हुआ मतलब परिक्रमा से क्या शिक्षा हो बोले बहुत महात्मा मिले सबको प्राय मतलब जहां हम थोड़ा देखा कि इसमें कुछ है उनको प्रश्न पूछा कि क्या कहीं एक भी जगह नहीं मिला कि हमको संतोषजनक उत्तर मिल सकता है मतलब तो संतोषजनक उत्तर ये कहीं भी नहीं मिला तो बोले दो साल आपने यही किया कि घूमते घूमते यही निश्चय कर लिया कि कहीं भी हमको का उत्तर नहीं मिला तो ठीक है अगर हमको पता होगा तो हम लोग विचार करेंगे और हम लोग खड़े खड़े वहीं करीब एक घंटा बात किए तो जितने प्रश्न पूछे हमको जितना पता था उनका जितना प्रश्न था सभी का हमारे पास उत्तर था बोला कि देखिए इसके लिए आप दो साल बेकार किए तो अगर यहाँ तो रह तो हुआ तो पाप अर्थात तो रजोगुण रजोगुण वो घूमते घूमते रजोगुणों निकाल दिए रजोगुणों निकालने के लिए उपाय यहाँ भी कहा जाता है जितना रजस है उसे थोड़ा अधिक सेवा कर दीजिए अभी यही टिके रहेंगे और संस्कार भी दो साल का संस्कार बन जाता अभी वो तो गया दो साल व्यर्थ हुआ इतने ही खाली ज्ञान हुआ कि ये एक उपाय नहीं है घूमना फिरना ये एक उपाय नहीं है दो साल में ये यही आपने जान लिए, ये तो अल्वा एडिसन जैसा उत्तर हो गया ना सबसे ज्यादा वो उद्भावन किए हैं तो बहुत फेल्यूर भी हुए हैं उनका फेल्यूर का भी एक ग्रंथ है तो उसमें वो लिखे हैं कि ये हमको ये मतलब ये विफलता हमको ये बताया कि ये एक उपाय नहीं है तो चाहिए बाकी लोग आगे उस उपाय में फिर ना जाए किंतु ये आध्यात्मिक मार्ग जैसा है उपाय आप जितने भी बताएंगे कहेंगे वो उपाय नहीं है फिर भी कहेंगे ये जो कहता है वो क्या ठीक कहेगा हमको स्वयं को परीक्षा करना है तो उसी में वो समय जाता है जब तक रजस ज्यादा है तो वो एक जगह में टिकने नहीं देगा क्लेशास्पदत्व क्लेशास्पदम दर्शनम ये सब क्लेश का आस्पद है अर्थात खाली विरोध मत दिखेगा अर्थात विचारशील का चित्त तो खिन्न होगा जिनका विचार का स्वभाव नहीं है वो चलते रहते हैं सारा जीवन ऐसे टीका में द्वैतीनो भेदवादिनो वैनाशिक व्यतिरिकता गृहियंत द्वि तीन और वैनाशिक व्यतिरिक्त क्योंकि भाष्यकार द्वैतीनो और वैनाशिकाश्च ऐसे अलग अलग कहते हैं तो कहने से जो भेदवादीन आस्तिक दर्शन है किंतु भेद का कथन करते हैं और वैनाशिका है नैरात्म्यवादी निरात्मा अर्थात आत्मा बोल करके कोई पदार्थ नहीं मानते हैं वो सब आगे पाठ संशोधन करना है टीका में राग द्वेशादीति इत्यादि शब्द ये सौ के पर पूर्व में एक दो लिखना है ई कार तो है सी के ऊपर ई हो गया तो वो द के ऊपर होना चाहिए खाली ऊपर में द लिख दीजिए राग द्वेशादी इत्यादि शब्देन अतिरिक्त क्लेशो उपादान राग द्वेशादी जो कहे अतिरिक्त क्लेश राग द्वेश को छोड़कर के और भी क्लेश है अविद्या अस्मिता अभिनिवेश ये सब राग द्वेश इत्यादि शब्द देना इत्यादि चाहिए दी में ई कर है खाली दो चाहिए ऊपर में खाली द लिख दीजिए सौ से पूर्व में दो लिख देंगे तो ई कार दिए आ गया इत्यादि शब्द ना जो अतिरिक्त तो क्लेश है अस्मिता और ये अविद्या अस्मिता अभिनिवेश ये भी शब्द ये अविद्या अस्मिता अभिनिवेश होने से ही ये रागद्वेष में चले जाते हैं आज ओ तक। पूर्णमद पूर्णमुदच्य पूर्ण से पूर्णमादय पूर्णमेवशिष्यसे